व्यक्ति को क्या कुछ करना पड़ता है क्या कुछ क्षेत्र मे उपते है इतो के दिनोर्हे यदि आप इन सभी विषयों पर गंभीरता से परिश्रम से महत्वपूर्ण समझ करके विचार करें और सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करेंगे तो निश्चित रूप दे आपका जीवन वैदिक ऋषियों के ढंग उसी प्रकार का बनने लगेगा यदि स्थिति प्रीम करेंगे आप तो वैसा जीवन नहीं बनेगा विचारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विचार रहता है वह है कि है कई बार ये जो बातों को बताने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में तो ये सारी बातें नहीं लिखती कभी कभी उसको आधी लिखती हूं कभी उसको पौणी लिखती हूं कभी उसको बीस बातों में से 17-18 दिखेंगी तो दो तीन नहीं दिखती ये व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए कभी कभी बीस में से उसको अठारह देखती हैं अठारह उसके जीवन में है दो नहीं कई बार दो बातें उसके जीवन में नहीं कैसा बीस है तो वो क्या करता है कि दो बातों को उसके जीवन में नहीं देखता व विपरीत देख लेता तो अठारह के प्रति अश्रद्धा को उत्पन्न कर लेता ने वाले ने बीस बातें बताई आप ये करो ये न करो और बताने वाले के जीवन में अठारह बात तो है पर दो बात नहीं है तो सुनने वाला क्या दोष कर सकता है स्वयं आपके जीवन में नहीं थे हमें क्यों बोल नहीं दो ले दो पहले देखी तो उसमें दो थी दो नहीं थी अठारह बातें उसके जीवन में थी तो उसने दो बात उसके जीवन में नहीं देखी तो उसने क्या किया जो 18 बात उनके जीवन में थी वो भी छोड़ दी उन पर असर था ये कहकर के इनके जीवन में ये भी नहीं है ये भी नहीं है दो नहीं है औरों के विषय में कोई ध्यान नहीं दिया कि दो तो नहीं है अठारह और तो, तो हैं को छोड़ दिया तो क्या कोई ऐसा जीव आज तक हुआ है जिसके लिए उन्होंने दोष ना हो इस सिद्धांत विचार करो ऐसा कोई शरीरदारी हुआ आज तक या आज है या आगे होगा जो पैदा होकर जिया हो, हो पांच वर्ष दो चार वर्ष और उसने कोई दोष नहीं किया हो बताइए हो तो शरीरधारण क्यों करे आप मेरी बात का कर दो नहीं जी। तो इसका यह अर्थ निकला कि जब शरीरदारियों से हम विद्या सीखेंगे उनमें कोई कोई दोष तो होगा ही या नहीं होगा तो किसी से भी विद्या नहीं सीखनी चाहिए फिर दो? क्या समझे ये प्रश्न आएगा यदि ये, ये मान्यता बना दी जाए तो फिर से तु कि विद्या सिखनी ये दोषमाणु के विरुद्ध भवने ये मान्यता गल अनुचित है असत्य है देश हि एक ईश्वर ही व्यक्ति पदार्थ है, जिम दोष नै भगवान् ही ऐसा नहीं यह सिद्धांत में अब हम आगे बढ़ जाते हैं उसके जीवन में दस बातें हैं दस नहीं हैं यहां पर बढ़ गए उसके जीवन में दो चार बातें हैं वो और 15 और 16-17 आदि उल्टी हैं अब पर हम क्या करते 18, 19 जीवनो च बा तु है अह उे जीवनता व्यक्ति क्या जी? व्यक्ति सारी बात को नी मै सी चा थी दिविए थी दिविए थी दिविए और, और पूर्ति देखी सभी को उसमें कहने तक सीमित था कि कहने वाले ने 20 बातें कही उसके जीवन में बीस में से एक दो बात तो है दो चार और 15-18 अठारह आधी आधी नहीं पर बात वो ठीक कह रहा बात वो वेद की बता रहा वाद व दर्शन की बता रहा बात वह बिल्कुल प्रमाण के अनुरूप बता रहा है, उसमें क्या करना चाहिए बात पर विचार करना है बात इसकी बता रहा पर इसी जिम्मेदार हो और वहां पर यह सोचने का ढंग है कि बात इसकी ठीक है अरे ठीक है तो इसके जीवन में है या नहीं है यह अलग विषय है मुझे तो सत्य को ग्रहण करना मानना चाहिए यही बुद्धि काम करती है वहां नहीं तो वो नहीं माने वो ये कह डाले कि ये गलत बोल रहा है तो ये तो उसकी असत्य बातें ये कह सकता है ये बोलता तो है ये पर करता नहीं है ये स्थितियों में दोष है बात तो ये ठीक बोल रहा है पर करता नहीं है बातों में दोष नहीं है ते हैं इन विषयों में या फिर विचार ही किया जी? पहली बात उठाई थी उसमें क्या सोचते हो एक दूसरी उठाई इसमें क्या सोचते हो नहीं विचार किया आज मैंने सोचता तो हो व्यक्ति वो कितना अच्छा बुरा सोचता ये अलग बात है जिसकी बात सुनता है उसके विषय में जिसकी बुद्धि काम करती है विचार तो करता है या नहीं करता जो जो पढता किताोज न कुश सोचता उटा सोचता है, या सीधा सोचता या कुत्र अस्तु बा सोचता माता ऋषि विद्यार्थ बता यमाकं सुरी तानि तयो उपाणि नो ये ऋषि मतल बा री पठने वे सीने वे विद्यार्थी काो भाय सुनो हे जीवन जो अच्छे गुण हो लेना -ले और जो बुरे उनको बे होको छोडा निश्चान्त कार्ता सोचने का डि विचारे का ढि ये जो मैंने कुछ संकेत किए इनके और भी विभाग मनाए जा सकते हैं सोचने की जैसे एक दो मैंने व्याख्या इनके और भी विभाग व्याख्या किए जा सकते हैं पर सोचने का ढंड जो पद्धति है न्याय है वो यही है चाहे जो व्यक्ति किसी की रक्षा कर देता है गांव के गांव मार डालता है ऐसी आजकल घटनाएं जिसे अब आसाम में वही है विधान कर तो आपसे कोई कहे अपनी रक्षा किया करे तो आपके मन में ये विचारणा आ सकती है जब हम किसी से बैर नहीं रखते हम किसी का दौरा नहीं चाहते किं सोचते तो हमको चाहिए, क्यों रक्षा है हा विषये जीकि बोलो तो हम, मोचतां तु वैर्हि कते हा दूचारे हेको क्यो टलना चे न हा जि बता करेगा नहीं के हाला करे जस्टानि जातानि हा जि धन्यवाद स्वतन्त्र कवि मन्त्र सं बोलो, आप बोलो। अच्छा? अच्छा? नहीं अच्चनि आप से मैं मे कु अपि रक्षा किया करो क्यवान् रे मे सोच देन भयङ्कर घटना है गां के गाँग मार मि जाते को सुवाही ये सोच सकते अहिंसा का पते योगाभ्यासी कि न सोचते तु भाकालिष्ट सोचते ब्रुरा चाते डाकूवादी आतङ्कवादी आक, मार सकते अवैध ऐसा सोच सकता है क्या सोचते हैं हम कैसा सोचते हैं हाँ जी ये सोचने में दोष है कि ऐसा व्यक्ति सोचता है ये प्रमाण और हमारे जीवन के प्रत्यक्षादी परमाणु के ये अनुमान प्रमाण के शब्द प्रमाण के विरुद्ध अर्थात ये सोचने में दोष इतने लोग दो इन विषयों में सोचते हैं कि ये जो हम किसी का बुरा नहीं सोचते करते ये नहीं योजना नहीं बनाते तो हमारा बुरा क्यों करेगा कोई भगवान की सृष्टि में से हो ही नहीं सकता अन्याय करके कोई ये सिद्धांत सुना होगा आपने और ये इसमें एक, एक वाक्य है कि दुखबंदी बनाई दाने दाने पर लिखी है खाने वाले की माहौल क्या है कथा क्या बोलते हैं लोग दाने दाने दाने पर लिखी है खाने वाले की माहौल जो दाना भगवान ने निश्चय कर दिया ये खाएगा उसको दूसरा खा नहीं सकता दूसरा को छीन नहीं सकता आपसे कीयी सीधी तो द्विभ्यास बना र सी बातो महोदय ए नाराज आनने कोरा सीधी बा पूजते किलते पूचानि न विद्यार्थी वे थे दिने अल्ला धोका नया पागल आया में बात का म प्रधानमन्त्री ह पगल कम् का के ने आय ते तु तीक प्रधानमन्त्री ते कते प्रधानमन्त्री तोक्यानोकते आगे तु नी आया तो आप तो यहीं नहीं। नहीं ये क्या बो पता बोल आ पता च पता नहीं आपको क्या बोल है.. नहीं सुना आपको पता है अरे संजय जी कोयल दूसरी जाती है ये ये जातक है ये जो बोल जाओ वो दूर बोला है यहाँ यहाँ बोल जाता है कोयल की जो दूसरी वाज है मीठी जो गोल वाज ये ये है जो जातक और ये प्राय वर्षा का सूचक है बादल भी हो सकते हैं वर्षा आदि का ये सूचक होता है ये बहुत बोलता है समझे हाँ इसमें शरीर का प्रभाव अच्छा मैं भी कई बार शरीर के आधार पर वर्षा को बता देता हूं उसको को बोलते हैं संभावना नहीं समझे आप भाई आज कल 24 घंटे वर्षा होने वाली है आ जाए वायुमंडल में वह संभावना बदल जाएगा मतलब क्या समझे वह सुनवाई नहीं है शरीर से मुझे पता चल जाएगा व्यक्ति आपको नहीं व्यक्ति शरीर में कांटे जैसे चौक गई वो जितने तेजी से आएंगे दो बार एक बार जिसे उभरा और खुद कांटे से चौक फेर् चार सेकण्ड मया फिर मरा फिर और काटे जिबेरि और तेजी से उव्रता वर्षागी कोगे बरसाएगी। कम होंगे तो कम, और कम होंगे तो और ये शरीर प प्रभाव है। किसी परता पडता कि है। तो आप परीक्षण नहीं करते इन बातों का ये हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है अनुभूति करने वाला व्यक्ति अब गंध का प्रभाव इतना पड़ता है कई लोगों को पता ही नहीं था भाग भी गंध आए तो मेरे शरीर पर एकदम प्रभाव पड़ता है उसके शरीर में दर्द होने का चीजो तीव्र प्रभा पडता पक मे तीव्र प्रभा पडा व्या चार्ग आतीा प्रभा्रडता ध्यान नेते र ध्यान देते रते ध्यान शरीर प्रभावि बिगाटता दिन भर बिगता विचारों अच्छी अच्छा बनता बनता रहता रहता है, बुरी विचारो काध्यम दिनभर अहं गीति दिनभर बनतानुव ज्ञान कर्म उपसना हि किं मन मे जीवन मेति ज्ञान उल्टा सीता या संशयात्मक धर्मत्मक या निर्णयात्मक हा जीव बन्या रता दिनभर कर्म भी हम करते ही कते मा भी वाचनकी शारीरक क्रम कृते वाचनको सकते मनस उपासना कि उपासना माध्यम जीवन ब्रुरे होगे तीनो जानव उपासना तु बुरा जीवन बनता अच्छे अच्छा हो अनता साधक व्यक्ति साधान बुरि विचार तरङ्गो बुरी उपासना उल्टा ज्ञान उल्टे कर्मों को रोक देता है और अच्छे कर्मों को अच्छे ज्ञान की स्थापना करता रहता है दिन भर करता है और जो ध्यान नहीं देता उसको कोई पता नहीं किया, क्या बिगड़ जाए क्या सुधर जाए वो खाया कि यार की तरह हो गया सर सूअर अवृ करता देखा अपने वो सोता है तो बड़ा रहता है द्वारा बनस्पत वहां खा घूम दिखाई देती हूं और फिर उठ खाना दूर कर सुब निर्णय <laughs> थी कि यह विषय ऐसा है कि आज की स्थिति के आधार पर आप अपनी पूरी रक्षा करेंगे तो बचने की संभावना और नहीं करेंगे तो अवश्य ही यह घटना घट सकती है इसको कहते हैं संभावित है संभावना नहीं बचाई अलग विषय है जहां भी बताए यह ऐसा व्यक्ति वाला पर आक्रमणे आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा दूसरे का बुरा नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते तु दयागमाप्त सिद्धान्त यी बा सिद्धान्त आगे बाये जो व्यक्ति योगाभ्यास अहिंसा का पालनता समाप्ति प्राप्तो भक्ति छोडेगे गैर भाव उसके प्रति नहीं है कि ये कवि न असंभव बात है इतनी लोग योग के विषय में ऐसा सोचते हैं कि जो योगी होता है सबके प्रति वैरभाव छोड़ देता तो उसके प्रति सारे पुराने वैरभाव छोड़ते ऐसी व्याख्या करते हैं ऐसे लेख लिखे हैं ऐसी कथा सुनाते हैं बिना कृपाए निराधार बात ईश्वर के प्रति भी नहीं छोड़ते वैरभाव पीसते हैं ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते गालियां देते हैं ईश्वर के प्रति क्यों नहीं पूछा बैर भाव तो तीन काल में किसी से नहीं करता जीव तो, तो कभी योगी होता है कभी भोगी होता है कभी वो डीचे गिरता है कभी ऊपर उड़ता है कभी वैर भाव करता है तो नहीं करता ईश्वर तो तीनों काल में ही वैर नहीं करता किसी भलाई भला करता चले आ रहा है आ काल से आज नहीं करता और अनंत काल तक कभी बैर किया ही नहीं ईश्वर ने तो ईश्वर के प्रति बैर क्यों है ईश्वर क्यों दांत पीसते हैं लोग तीसरे तो गालियां क्यों देते हैं लोग तो सबका स्वभाव नहीं सुधरेगा कभी नहीं इसलिए सिद्धांत इस रूप में व्यावहारिक रूप में बात है कि अपनी रक्षा करो बच जाओ एक सीमा है यह अलग विषय है कोई इतना भयंकर तूफान आ जाए इतनी शक्तिशाली कोई सेना की सेना बड़ी आ हो हम उससे बच नहीं सकते हमारे पास इतनी साधन नहीं है पर छोटा मोटा आक्रमण छोटी मोटी शक्ति को तो हम रोक सकते हैं उसे बच सकते हैं सर करना चाहिए एक कहते हैं जब यह कहा कि आप अपनी रक्षा किया करो और लाठी रक्षा करो अपने ये भाले रखो तलवार रखो ये रखो वो रखो और सीखो वो कहता है देखिए जी वो तो आएंगे मनुख ले करके और वो आएंगे आएंगे फेस्टोल लेकर के हमारी लाठियों से क्या होता है डंडे भी रख दो पूरी <laughs> ये तर्क रखता है ये बेतुखी बात अब एक भद्द विभाग और है आप ग्रुप कहा गया कि लाठी रक्षा करो ये रक्षा करो रक्षा करो नहीं तो मारे जाओ धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपका जो विवेक वैराग्य बढ़ा और विवेक वैरागे बढ़ गया बढ़ने के पीछे अपर बैराग्य की गतिविधियां आने लगी आपके दिमाग में कल्पना कीजिए आपको पर मेरा की प्राप्ति कीजिए को या नहीं है योगदर्शन था आप अपना बोलो हि बोलो तो मान लो अब मेरा की आग लगने लगे ऐसी स्थिति में आप पहुंचे और आपको बताया आचार्य ने गुरु ने बात ऐसी है अब लाठीवाजी मत रक्षा करो अब लाठीवाजी रखने से जो बाधा पड़ेगी और ये सोचोगे मैं लाठी रखूंगा कोई आक्रमण करेगा बचूंगा तो गहराइए तो हाथ से चला जाएगा तो वो कहता है विधि में लाठी नहीं रखूंगा अब चाहे जो मार डालेगा तो लाठी तो रखूंगा यदि अन्याय केगा अन्यायकार्यू लाठी मारू अज मूडि बा मूडि क्यागे वा अहम् बता था, वही आपने बता बेगा लाठी रखने रक्षा के साथन जुटाने के जो विवेक बैराग्य आया है वो जिला हो जाएगा भले ही मर जाओ और उस विवेक बैराग्य को प्राप्त करो मत। क्या समझ में आया बोलो यदि हम देश आप तो क्या द्वेश के मार नहीं सकते आपका क्रम चाहे नहीं मारोगे तो द्वेश मारोगे जिसका वैराग हो चुका है उसके अंदर हाँ तो मैं यही कहता हूँ की वो तो कच्चा है और कच्चे में ही वो दौड़ लगाने लग जाए उस स्थिति में जो प्रयोग करने लग जाए न्यायाधीश बन जाए तो जरूर गूर घटा लेगा अजय बताओ बात समझ में आ है नहीं आ रही पहले तो यह बताओ इधे दे देर तक तो बात ही समझ में नहीं आती ये मोड़ जो खाया है ऊंचे वैराग वाले के लिए जो हमने प्रक्रिया बदली है उसको क्या समझ में रहा है आपको उसको तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा नया नया अपर वैरागी वाला व्यक्ति ऐसा ये अलग विषय का आदेश है को बंद कर देगा आचार्य आदेश बेगा ठिक आचार्यो दि लाठी रखना इ दिन तन्तु छोडना पडे है, है जि वो आदेश मिलया अस्तु ये आदेश स्थिति आगरि अत के कामः यदि वही दिमाग बना रहेगा तो जो पहले बताया था तो फिर तो अपरवैराग्य और ये अपर्वैरागीय जो हमला कठिन वो डर वो रक्षा की विशेष स्थिति जो लौकिक स्तर पर रहती थी ऊंचा वैराग्य जो नहीं था वो जो रहती थी वो स्थिति बदलेगी झा सण व्यक्ति पढे लिखे न विशेष विचार नै अहता है असना बो बोध के हसना मूहखोद केचना मुस्करना बन्ध्ये तु स्वास्थ्य कोह अच्छा मिके लौकिक व्यक्ति नए नए विद्यार्थी हस्ते है रोचकता बहु साधना ऊञ्चे वैराग्य वाक्ति ऊचा वैराग्य स्त्री प्राप्तना चेने वा बोल बोले हसता मुख्य हसता बहु आगी दो बैरागी हा लगने वा विदाये का सम अपचा तीनो अवस्थां मे सह फलता नहीं हो पाएगी कब कब क्या क्या मोड़ देना पड़ता है यह व्यक्ति को जानना चाहिए इस व्यक्ति को कब क्या मोड़ देने पड़ते है अपने व्यवहार विचारों में साधारण व्यक्ति शिष्टाचार के रूप में अपनी प्रसन्नता के लिए या स्वास्थ्य के लिए हंस लेता है वही व्यक्ति यदि धीरे धीरे विवेक वैरागे के, के स्तर को छूता है उस समय वो वैसे हंसना ऐसे हटाना ऐसे बोलना नहीं कर सकता करता है तो उसका विवेक वैराग्य समाप्त हो जाए कारण उसकी रुचि लौखिक चीजों में होती है सनी आसाने का मतलब उसकी प्रसन्नता होती है उसके हसने से हटाने से, से आनंद आता है आनंद आने की स्थिति में वैराग्य करता टकराव हो जाता है क्या जा समझिए आप उसमें तो दृष्टानुसरी विषय भी शिकार से दिया वैराग्य तो यह कहता है और इसमें तृष्णा होती है हसी वाले में तो तृष्णा ना ऐसी रहेंगी तो उससे टकराएगा वृष्ट और अनुसूक विषयों में तृष्णा रही कता नहीं हो सकती उसमें तृष्णा रहती है वो रहती है तो विवेक वेरा की विद्या हो जाएगा तो उस अवस्था ऐसा नहीं कर सकता अब आई एक और स्थित उसने बीस तीस चालीस वर्ष तक योगाभ्यास किया और पक्का हो गया, अब भी भी भी देता है, भी लेता है, मुख्रा, मुख्रा देता है. लेता फिर पक्या बात आई कि क्या हुआ अब वो सारी हा अपि गतिविध्या हसने के सीमा में र हसना हसना विवेक वहराके समाधिमी डालेगा ये ब्री पस्था का आग को आप ऐसे ऐसे मोड़ देने जहां होते हैं आप नहीं जानते नहीं समझते और वैसे वैसे मोड़ नहीं देते तो सफलता नहीं मिलेगी प्रभा पडता सहपाठी का का प्रभाव का प्रभाव का प्रभाव, प्रभाव पर रहता यदि अच्छे कर्मों को देखता देखता तो अच्छा भी सकता अकर्माोता अ क प्रति लाभोता कीयीय हि के होता है पर दे कुर्मः राग पेदाता हिपर देश पदाता राग देश विवेक वदानि देशे व्यक्ति सूत्र बनाया मैत्री करुणा मू कोपेक्षाणाम् इतः आदय सूत्रो विवरणी बातो बता व्यक्ति कोपि स्थिति के बना ये बताइए आप मानसिक तौर क्या सोचते हैं मैं जब यहाँ आता हूं तो आपको प्रसन्नता होती है या अप्रसन्नता होती है बिल वैसे नहीं बताना भाई शिष्टाचार की दृष्टि कहना चाहिए ये भाई मुझे प्रसन्नता होती है नहीं तो कहेंगे तो कितना खराब दिमाग का व्यक्ति है आप बताओ मेरे को पहले तो डर लगता था अच्छा अब पता नहीं क्योंकि क्या पूछेगा क्या ऐसा करो ऐसा करो मैं जितने करने में सामर्थ्य तो नहीं है हाँ हाँ हाँ अब कम होता होता अब भी खबरें हो जाता है समझी के साथ कैसे देवघाल करें अच्छा आप बताएंगे आप हां जी धन्यवाद इतने अधिक यहाँ आएंगे तो अस्मि अधिक लाभ आने क्या नाम? मोहन जी आगा ले अस्तु आगु को वर्तते लगता लै हा या आपय भय क्यो लो झेगा भय क्यो ल आशुतोष जी तो मेरे साथ रहते हैं आशुतोष जी को तो, तो भय लगता रहता है ठीक है ना तो इनको भय लगता रहता है अरे आप मेरे साथ रहो तो आपको आशुतोष जी की स्थिति बनेगी या प्रसन्नता रहेगी रहे है। चाहिए। हैं। चाहिए। रह के देखने जो पता चलता <laughs> वो जिन नियम लागू होंगे और वहां दोस्त के पास हो रहे नहीं जी इतने दोस्त सामने आते हैं व्यक्ति के सोचने के दोष वाणी के दोष खान पान के दोष दिनतरिया के दोष सारे दोस्त सामने आ जाते हैं जो पास मरे थे लगातार और फिर उनको रोक्या जाए रोक्या जाए दंड दिया जाए तो भागना पड़े आप आगे फिर पता चलता है शङ्ख्या अथवा कु व्यक्तिगत बात ीति व्यक्तिकोच कर्ता बा है की की जने जी के समने के हो बता कैवा सोचते स्वामीजी सम्यक् ठीकीति ऐ सोचते जो भी बाते हो वो सारी पूछा करो सबके बीच में इन अकेले पूछो फिर उनका समाधान करवाओ तो सुनती रहती है बातें जो बातें उभरती हैं वो सुनती हैं सुलझाते सुल जाते बहुत सी उलझने दूर हो जाती यदि न सुलझाओ तो वो उठी हुई बातें इकट्ठी होती होती होती ऐसी स्थिति में ले आती हैं कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया मेरे लिए तो प्रतिकूल हो रहा है ये हो रहा मैं तो जा है। <laughs> वो है एकदम ऐसे मन बना दो एज एज नहीं क्या उल्लंघन है ये बताओ एक है वो दूर कर दी दो हैं, इतनी हैं, इतनी हैं, वो विचारों से हटा दी तो ठीक चलता रहा आप और मुझे ऐसी नहीं सोचाई जाए तो कुछ ही बातों को लेकर व्यक्ति वो बहुत बड़ा एक भयंकर संकट का स्तर बन जाता है फिर वो कहता नहीं मेरा जो यहां रहना कठिन है ऐसा आगे बढ़ ही नहीं यहां रहे ये है वो है ऐसी बातें आ जाती तो वो कह जो विद्वान बनना था, योगादाशि बनना था, वो नहीं बने चे च पीचे क्याजके युवो मे आपया प्राय स्थिति नीचे गुणा ज्ञानक्रम जो इन बातें ऐसी पूछने की होती है।, है, वो सब वो इस चाहिए आजकल आप आपस में जिसे बात करना बंद है दूसरे विषय को विचारना नहीं है दूसरे को परेरणा नहीं देनी है ये नियम आपके चलते हैं खुले गुजरते हो आप देखिए आप दूसरे पर जारी लोग कुछ प्रेरणा देते भाई ऐसा, ऐसा कर ऐसा करके ये करना बिना आचार्य के पूछे हमारे पूछे ऐसा तो नहीं देता कोई किसी को परिणाम कोई समझ में ही नहीं, नहीं। कहा हैं नहीं ऐसे किसी कोई विद्यार्थी किसी को कोई प्रेरणा नहीं देगा किसी भी प्रकार की यदि प्रश्न को विचारना आप विचार सकते हैं प्रश्न की बात आपको नहीं समझ में आ रही जो पढ़ते पढ़ाते जैसे ऐसी दूसरे से पूछ सकते हैं पर योजना बनाना या उसको प्रेरणा देना ये सब नेम के विरुद्ध इसमें बहुत अनर्थ हो जाते हैं उल्टी सी प्रेरणा देता है आपके विचारों को बिगाड़ देता है अस्तु विचार दिमागरा दूसरे दिमाग बन्याीसरे दीदी दश दश त विचारधारे अलग अलगि न पढा हती न योगाघासी उत् इ योजना ठीक या इोजना ठी कु उड् योजना बता बे उ पता चे आचार्य जी को ये तु योजना बना नाराज होगे वो के ये योजना को बना योगस्य योग के पढा लिखा विचारी कर्मचारी कि को को को को नहीं देगा किसी के कुछ देनी है के बेगा किणा किं दी प्रणा चोगी चध्यापतास्वस्थ संकोच बता चे बाणा ब्रह्मचारी पढय आचरणस नहीं तो इसमें अंदर्थ पैदा होते हैं और दिमाग खराब हो जाता है कोई किसी को सदासमति नहीं देगा पहले भी ये बात बताई देने वाला दंड कब आई अब दोस्त आपको सीखते हैं मेरे व्यवहार में अध्यापकों के व्यवहार में दोस्त सीखते हैं आप पता नहीं रहे अब तो जिस दिन उत्थान आएगा उस दिन का बंदन करेंगे ये दोस्त था ये दोष था उस दिन आपको ही दोषी माना जाएगा अब जो दोस्त सीख रहे हैं जो भी अब बताओ मुझे ये दोष दिखाई देता उसका समाधान करेंगे कि हा देगे दोषा सम दे सी बा दूर जो आये उपार कट्टे कतेो कटे केतेो जि दिन पके जागे उदिन विगे कि ये दोषा या ये दोषो ये हरिया सारे के सारे पक्षपात कुत्र पीच पदा ये अचे लोका आ बता जि दि बिगाडेगा भागेगा या केदिन बताय मा योजना बना बन इच्छ अध्यापको मेरे मन मे ये योजना गत हैक गलत हैक योजना न बननी मासक योजना बनाते विद्यार्थ छोडी मन करीया दण्ड पलेगा इ प्रेरणा देशे वे मन मे बनातते योगासम् सफलतानि मेगि अध्ययनता हो वो सोचना गु अध्यापको आचार्यो या मे पा में बैठनामे दिल्लि योजना बाइे कि क्या पढ़ना है, क्या करना है। ये मनस योजना बहर केना पूे किं से नमस् उदर् कार्य व्यक्ति होको कु कहना कहणा शूर् या उनसे बात करना आरंभ करना या वो पूछें तो विवल देना शुरू कर देना विद्यालय का या अपना यह सब नियमों के विरुद्ध है इसे भी दोष पैदा होगा, हो रहा यह बहुत बुरी विद्या है ईश्वर प्रणिधान समर्पण विधि पूर्वक यदि व्यक्ति करें समाधान the mm -hmm. saare है तेरे भगवा अन् है तेरे भग दर् का कारि है और औरस ी है जहाे मा को जा रु है जहाे मांगने को जा मे जिने है दुहारा जिने पर करा है दामन तुम्हारा उसकी किस्मत फिर सोई नहीं है और का पर कु हारा इ मिल कि सहारा स्वामी तेरे सिवा कोई नहीं है और किसे काम पर कह रू और किसे काम पर कह रू ऐसी अवस्था में आत्मा जब जीव होता है मानव जीवन का ल्य ईश्वर प्राप्ति करना है और यदि व्यक्ति असावधानी करता है तो उसका समय निकल जाता है और व्यक्ति उी प्रकार से पश्चाताप करता है जे कि सङ्गीत गा वे व्यक्ति को समय दिया जाए कि आप अपना संगीत सुनाय और उस काल मेने बाजे ढोलक को मिलाने में लगा रहे तो र निश्चित संगीत का समय समाप्त होता है और अपने गीत को गा न सकता और वो पराश्च करता है इसी भाति जो व्यक्ति मनव जीवन में ईश्वर की प्राप्ति लिए समय नहीं लगाता वो भी पश्चाप करता है वो न प्यो ह्यी तम गानी तम गा जान सैकाजो सा ब जाने आया था आसन भी सिद्ध न कर पयाना प्राणायाम को अपनाया में रहता है फिर भी दर्शन न करे that name मै गाने आया था इस घोर ऐ नगरी में, में ज्ञान का दीप जलाऊगा करके प्रकाश निजे जीवन आया था वह साज साज बजाने से साज बजाने से आया था इसलिए अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए आलस्य प्रमादको छोडक उसको करें और अपने जीवन को सफल बनाएं यही इच्छा ईश्वर प्राप्ति में बड़ी सहायक होती है जितनी तीव्र इच्छा होती है उतना हि व्यक्ति प्रयास करता है और की इच्छा होने पर ईश्वर भी साधक को पात्र के अपना लेता है तो साधक की को लेकर भावना ने भजन मनाया दर्शन इच्छा माहा <laughs>